गीता, भाष्य, ओम द्वादशो द्वितीय शांक्य ओं द्वादोध्याभृतिषु अध्याय ब्रह्मणः परमात्म ब्रह्मण सर्व सेध्वस्तस उपासन उक्तम् दूसरे अध्याय से लेकर विभूति योग तक अर्थात दसवें अध्याय तक समस्त विशेषणों से रहित अक्षर ब्रह्म परमात्मा की उपासना का वर्णन किया गया है ज्ञान सर्वयोग्वर्य सर्वज्ञानशक्ति मत्सत्वोपाधे ईश्वर से तब च तत्र तत्र तक तथा उन्हीं अध्यायों में स्थान स्थान पर संपूर्ण योग ऐश्वर्य और संपूर्ण ज्ञान शक्ति से युक्त सत्वगुण आप परमेश्वर की उपासना का भी वर्णन किया गया है विश्वध्या ऐश्वर आद्यम समस्तजगदात्म विश्व तदीय दर्शित उपासनाथ दर्शय उक्तवान्हीं मत्कर्मक इत्यादि अतः अहम् अनयो उभयो पक्ष विशिष्टतर बुभुत्सया तवाम प्रक्षा में इति अर्जुन उवाच तथा विश्वरूप एकादश अध्याय में आपने उपासना के लिए ही मुझे सम्पूर्ण ऐश्वर्युक्त सबका आदि और समस्त जगत का आत्मा रूप अपना विश्वरूप भी दिखलाया है और वह रूप दिखलाकर आपने मेरे ही लिए कर्म करने वाला हो इत्यादि वचन भी कहे हैं इसलिए इन दोनों पक्षों में कौन सा पक्ष श्रेष्ठतर है यह जानने की इच्छा से मैं आपसे पूछता हूं। इस प्रकार अर्जुन बोले एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपाशते ये चाप्यक्षरम अव्यक्त के योग वित्तमा एवं अतितानंत श्लोके उक्तम अर्थम परामृशति मत्कर्मकृत इत्यादि न एवं शब्द से जिसके आदि में मत्कर्मकृत यह पद है उस पास में ही कहे हुए श्लोक के अर्थ का अर्थात एकादश अध्याय के अंतिम श्लोक में कहे हुए अर्थ का, अर्थ का अर्जुन निर्देश करता है एवं सततयुक्ता नैरंत भगवत्कर्माद यथोक्ते अर्थें समाहता है संत प्रवृत्ता इत ये भक्ता अनन्य अन्यशरणा सत यथादर्शिता विश्वरूप पर्युपास्यायती इस प्रकार निरंतरता से उपर्युक्त साधनों में अर्थात भगवदर्थ कर्म करने आदि में दत्तचित्त हुए लगे हुए जो भक्त अनन्य भाव से शरण होकर पूर्वदर्शित विश्वरूपधारी आप परमेश्वर की उपासना करते हैं उसी का नाम उसी का ध्यान किया करते हैं ये अन्े अभी त्यक्तर्वैक्षण यथा यहाँत ब्रह्म निरस्त अक्षर निरस्तसर्वोपाधिवाद अव्यक्त अकोचर यदि लोक कर्णगोचर तद्व्यक्त उच्यते अंजेह धाओ तत्कर्मक इदम तु अक्षरम तद विपरीत शिष्ट च उच्यमन विशेषण विशिष्ट तेज अभी पर्युपाशते तथा दूसरे जो समस्त वासनाओं को त्याग करने वाले सर्वकर्मसन्यासी ज्ञानीजन उपर्युक्त विशेषणों से युक्त परम अक्षर जो समस्त उपाधियों से रहित होने के कारण अव्यक्त हैं ऐसे इंद्रियादि कारणों से अतीत ब्रह्म की उपासना किया करते हैं संसार में जो इंद्रियादि कारणों से जानने में आने वाला पदार्थ है वह व्यक्त कहा जाता है क्योंकि अंज धातु का अर्थ इंद्रिय गोचर होना ही है और यह अक्षर उससे विपरीत अकरण गोचर है एवं महापुरुषों द्वारा कहे हुए विशेषणों से युक्त है ऐसे ब्रह्म की जो उपासना करते हैं तेषाम उभयध्योग्त के योगवित्तमाह के अतिशयन योगा इन दोनों में श्रेष्ठतर योगविद्ता कौन है अर्थात अधिकता से योग जानने वाले कौन हैं श्री भगवाच्री भगवान् भगवान बोले ये तो अक्षरों पचका सम्य दर्शि नवेतनावत्ति ते तद वक्त तदुपरिष्टा ये तो इतरे जो कामनाओं से रहित पूर्ण ज्ञानी अक्षर ब्रह्म के उपासक हैं उनको अभी रहने दो उनके प्रति जो कुछ कहना है वह आगे कहेंगे परंतु जो दूसरे हैं मैया वेश मनो ये मित्ययुक्ता उपासया पर मे युक्त तमा मता मई विश्वरूपे परमेश्वरी आवेश समाधाय मनो ये भक्ता सत मगश्वरायणीवर सर्व, सर्व्ञ विमुक्तरागादी क्लेशतिमीरदृष्टि निुक्ता अतीताध्याश्लोका सततयुक्ता संत उपासते श्रद्धया पर उपेता ते में मम मता अभिप्रेता युक्ततमा इति जो भक्त मुझ विश्वरूप परमेश्वर में मन को समाधिस्थ करके सर्वयोगेश्वरों के अधिश्वर राग आदि पंच क्लेशरूप अज्ञान दृष्टि से रहित मुझ सर्वज्ञ परमेश्वर की पिछले एकादश अध्याय के अंतिम श्लोक के अर्थानुसार निरंतर तत्पर हुए उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर उपासना करते हैं वे श्रेष्ठतम योगी हैं यह मैं मानता हूँ नैरंतण ही तो नैर्य नैरतर्येण ही ते मच्चिततया अहोरात्र अतिवाहयती अतो युक्तम तान प्रति इति वक्त क्योंकि वे लगातार मुझ में ही चित्त लगाकर रात दिन व्यतीत करते हैं अतः उनको युक्ततम कहना उचित ही है किम इतरे युक्ततमा न नव न किं तो ताद वक्तव्य तृणु तो क्या दूसरे युक्ततम नहीं है यह बात नहीं किंतु उनके विषय में जो कुछ कहना है शोसुन ये तक्ष निर्देश अव्यक्त पर्यपाते सर्वचित चूटस्थम अचलम ध्रुवम ये तो अक्षर इति न नदेषुम शक्य अतः अनदेश्यम अव्यक्त न के प्रमाण व्यंजते अव्यक्त पर्युपास परिस उपासते परंतु जो पुरुष उस अक्षर की जो कि अव्यक्त होने के कारण शब्द का विषय न होने से किसी प्रकार भी बतलाया नहीं जा सकता इसलिए अनिर्देश्य है और किसी भी प्रमाण से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता इसलिए अव्यक्त है सब प्रकार से उपासना करते हैं उपासना नाम यहाँ उपास्य अर्थस विषयीकरण सामीप्यम उपगम्य तैलधारावत सामन प्रत्यय प्रवाहेण दीर्घका यदन तद उपासन आचक्षते उपास्य वस्तु को शास्त्रोक्त विधि से बुद्धि का विषय बनाकर उसके समीप पहुँचकर धारा के तुल्य समान वृत्तियों के प्रवाह से जो दीर्घ काल तक उसमें स्थित रहता है उसको उपासना कहते हैं अक्षरस्य से विशेषणम आह उस अक्षर के विशेषण बतलाते हैं सर्वगतम व्योम व्यापी अचिंत्यम च अव्यक्तवाद अचिंत्यम यद ही कारण गोचरम तद मनसा अपी चिंत्यम तद विपरीतवाद अचिंत्यम अक्षरम कूटस्थम वह आकाश के समान सर्वव्यापक है और अव्यक्त होने से अचिंत्य है क्योंकि जो वस्तु इंद्रियादि कारणों से जानने में आती है उसी का मन से भी चिंतन किया जा सकता है परंतु अक्षर उससे विपरीत होने के कारण अचिंत्य और कूटस्थ है दृश्यमान गुणम अंतर वस्तु अंतर्दोषम वस्तुकूटम कूटरूप कूटसाख्यम इदशब कूट प्रसिद्ध लोक तथा अविद्यासारबीज अतर्दोषवद मायाव्याशब वक्यम मू प्रक विद्या महेश्वर उपनिषद मम माया मुरत इद प्रद्धम य तत्कूटम तस्मिन् कूटे स्थित कूटस्थम तद्यक्षत जो वस्तु ऊपर से गुणयुक्त प्रतीत होती हो और भीतर दोषों से भरी हो उसका नाम कूट है संसार में भी कूट रूप, कूट साक्ष्य इत्यादि प्रयोगों में कूट शब्द इसी अर्थ में प्रसिद्ध है वैसे ही जो अविद्यादि अनेक संसारों की बीजभूत अंतर्दोषों से युक्त प्रकृति माया अव्याकृत आदि शब्दों द्वारा कही जाती है एवं प्रकृति को तो माया और महेश्वर को मायापति समझना चाहिए मेरी माया दुस्तर है इत्यादि श्रुति स्मृति के वचनों में भी जो माया नाम से प्रसिद्ध है उसका नाम कूट है उस कूट नामक माया में जो उसका अधिष्ठाता रूप से स्थित हो रहा हो उसका नाम कूटस्थ है अथवा राशि इव स्थित कूटस्थम अतएव अचलम यस््माचल तस्माद ध्रुवम नित्यम इतर्थ अथवा राशि ढेर की भांति जो कुछ भी क्रिया न करता हुआ स्थित हो उसका नाम कूटस्थ है इस प्रकार कूटस्थ होने के कारण जो अचल है और अचल होने के कारण ही जो ध्रुव अर्थात नित्य है उस ब्रह्म की जो लोग उपासना करते हैं